ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचान पंद्रह किंग का एक और सूत्र है अध्याय उनहत्तर उन, उ, उनासी सुलह समझौता भारी बैर में सुलह के बाद भी थोड़ा बैर शेष रह जाता है इसे संतोषजनक कैसे कहा जा सकता है इसलिए समझौते में संत अपने को दुर्बल पक्ष मानते हैं और दूसरे पक्ष पर कसूर नहीं मरते पुण्यवान आदमी समझौते के पक्ष में होता है पापी कसूर मरने के पक्ष में लेकिन स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष है वह केवल सज्जन का साथ देता है चैप्टर सेवेंटी पीस सेटलमेंट्स patching up a great hatred is sure to leave some hatred behind how can this be regarded as satisfactory therefore the sage holds the left tally and doesn't put the guilt on the other party the virtuous man is for patching up the vicious is for fixing guilt but the way of heaven is impartial it sides only with the good man kripa purvak hame iska bhav samjhaiye जीवन में उत्तरदायित्व की समस्या बड़ी से बड़ी समस्या है और अगर ठीक समाधान न खोजा जाए तो जीवन की पूरी यात्रा ही भ्रांत और भटक सकती साधारणता सदा ही दूसरे को दोषी ठहराने का मन होता है क्योंकि यही अहंकार के लिए तृप्तिदायी मैं और कैसे गलत हो सकता हूं मैं कभी गलत होता ही नहीं मैं तो खड़ा ही इस भित्ती पर है कि गलती मुझसे नहीं हो सकती जैसे ही ये समझ आनी शुरू हुई कि गलती मुझसे भी हो सकती है मैं का भवन गिरने लगता है और जिस दिन ये दिखाई पड़ता है कि मैं ही सारी भूलों के लिए उत्तरदाई हूँ उस दिन अहंकार ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सुबह के सूरज उगने पर ओस कण अहंकार कहीं पाया ही नहीं जाता अगर ये समझ में आ जाए कि उत्तरदाई मैं जिसने ये जान लिया कि दायित्व मेरा है उसका अहंकार मर जाता है और जिसने ये कोशिश की कि हर हालत में दूसरा जिम्मेवार है उसका अहंकार और भी सुरक्षित होता चला जाता है अहंकार को समझने की पहली बात क्यों हम दूसरे पर दायित्व को थोपते जब भी भूल होती है तो दूसरे से ही क्यों होती है और यही दशा दूसरे की भी है वो भी दोष दूसरे पर थोप रहा है तब संघर्ष पैदा होता कलह पैदा होती फिर समझौता भी कर लिया जाए तो भी कलह का धुआं तो शेष ही रह जाता है क्योंकि समझौता तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक कि बुनियादी रूप से मैं ये न जान लू कि जिम्मेवार मैं हूं तब तक सब समझौता काम चलाओ ऊपर ऊपर तब ऐसा ही है कि आग को हमने राख में दबा दिया अंगारे मौजूद हैं और कभी भी फिर विस्फोट हो जाएगा अवसर की तलाश रहेगी समझौता टूटेगा संघर्ष फिर ऊपर आ जाएगा क्योंकि समझौते में हमने ये तो स्वीकार किया ही नहीं गहरे में कि भूल हमारी अगर हमने ये जान लिया कि भूल हमारी ही तब तो समझौते का कोई सवाल नहीं तब तो हम झुक जाते तब तो हम समग्र रूप से स्वीकार कर लेते तब तो किसी को क्षमा भी नहीं करना है तब तो भूल अपनी ही थी कहते हैं नेपोलियन जब हार गया और जब पराजित नेपोलियन को सेंथेलाना के द्वीप में ले जाया गया तो उसके किसी मित्र ने उसे कहा कि अब तुम व्यर्थ चिंता का बोझ मत झो जो, जो हुआ हुआ अब तुम माफ कर दो दुश्मनों को और जीवन के इन आखिरी क्षणों में शांति से जी लो नपोलियन के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेपोलियन ने कहा आई कैन फॉर्ग देम बट आई कैन नॉट फर्ग मैं उन्हें क्षमा तो कर सकता हूं लेकिन भूल नहीं सकता और अगर भूल नहीं सकते तो यह क्षमा कैसी ये क्षमा मजबूरी की क्षमा है यह क्षमा असहाय की क्षमा है अब कुछ और किया नहीं जा सकता इसलिए नेपोलियन क्षमा कर रहा है लेकिन भीतर आग सुलग रही भीतर अभी भी वो क्रुद्ध है और कभी अवसर आ जाए सुविधा मिल जाए तो फिर लड़ने को तत्पर हो सकता है यदि तुमने दूसरे पर दोष सुमहने को जीवन की शैली बना लिया हो तो तुम कभी धार्मिक ना हो पाओगे एक बात निश्चित तुम संसार में कितने ही सफल हो जाओ तुम कितना ही धन कमा लो कितनी ही यश प्रतिष्ठा लेकिन तुम वस्तुतः असफल ही रह जाओगे क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई क्रांति घटित न हो सकेगी और एक ही क्रांति वो भीतर की क्रांति बाहर तुम कितना पा लेते हो उसका बहुत मूल्य नहीं है क्योंकि भीतर तो तुम बढ़ते ही नहीं भीतर तो तुम बचकाने रह जाते हो बाहर की साधन सामग्री बढ़ जाती भीतर का मालिक कली की तरह बंद रह जाता है और जब तक कली न खेले तब तक जीवन में कोई सुवास न होगी स्वर्ग तो बहुत दूर सुवास भी नहीं हो सकती और भीतर की कली तब तक न खेलेगी जब तक तुम्हारी दृष्टि में ये रूपांतरण न आ जाए कि भूल मेरी धर्म की शुरुआत होती इस बोध से कि भूल मेरी ऐसा ही नहीं कि कभी कभी भूल मेरी होती अगर कभी कभी का तुमने हिसाब रखा तो कौन निर्णय करेगा अगर तुमने सोचा कि कभी मेरी भूल होती है, कभी और की भूल होती तब तुम आधे आधे ही रहोगे ये सवाल नहीं है कि भूल किसकी होती है भूल तो दूसरे की भी होती है लेकिन धार्मिक दृष्टि का ये आधार है कि जब भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो भूल मेरी है पूर्णता भूल मेरी समग्रता भूल मेरी ऐसे बोध के आते ही अहंकार गिर जाता है और तुम्हारे भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती तुम बदलना शुरू हो जाते हो पूरब और पश्चिम की दृष्टियों में यही भेद है पश्चिम ने दूसरे की भूल है इस बात को इतने गहरे से अंगीकार किया है कि बड़े बड़े दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र मनोविज्ञान निर्मित हो गए हैं इसी आधार पर अगर तुम फ्रायड के पास जाओ या फ्रायड के मनोविश्लेषक के पास तो तुम्हारी बीमारी के लिए वो हमेशा किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराएगा अगर तुम भयभीत हो तो वो तुम्हारे बचपन में खोजेगा कि शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें डराया हो अगर तुम प्रेम करने में असमर्थ हो और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं खिलता तो जरूर तुम्हारी माँ ने कुछ किया होगा तुम्हें प्रेम ना दिया होगा तिरस्कारा होगा अंगीकार ना किया होगा तुमसे माँ ने जल्दी ही अपना स्तन छुड़ा लिया होगा लेकिन फ्रायड हमेशा भूल खोजेगा दूसरे में अब ये एक बहुत दुष्ट चक्र है अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है इसलिए तुम क्रोध हो तो तुम्हारे क्रोध को बदलने का उपाय ही ना रहा क्योंकि तुम्हारे पिता को बदलना पड़े हो सकता है पिता स्वर्गवासी हो गए मौजूद भी हों तो भी अगर तुम्हारे पिता फ्राइड के पास जाए तो उनको भी वो यही समझाएगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा तुम्हारी माँ ने बचपन में किसी दूसरे पर समाज ने परिवेश ने कुछ किया होगा पर मूल आधार ये है कि भूल तुम्हारी नहीं हो सकती भूल सदा किसी और की होगी और अगर इस तरह तुम पीछे चलो तो तुम पाओगे कि फ्रायड जैसे व्यक्ति के मन में भी ईसाइत का बहुत ही पुराना सिद्धांत काम कर रहा है वो ये है कि आदम ने मूल पाप किया उसका फल आदमी भोग रहे हैं ईसाइत की धारणा यह है कि तुम अगर दुख पा रहे हो तो वह अदम के पाप का फल है पहले आदमी का और अगर हम फ्राइड को जो कि ईसाई नहीं मालूम पड़ता अगर उसकी चिंतन धारा को भी उसके ठीक अंत तक खींच के ले जाएं तो उसका परिणाम यही होगा तुम्हारी गलती तुम्हारे पिता पर तुम्हारे पिता की गलती उनके पिता पर उनके पिता की गलती उनके पिता पर अंता अदम पकड़ में आएगा और आदम को बदलने का अब क्या उपाय है तो इसका अर्थ ये हुआ कि बदलाव हो ही नहीं सकती इसलिए फ्राइट का प्रभाव जितना पश्चिम में बढ़ता चला गया उतनी ही धार्मिक क्रांति की संभावना क्षीण होती चली गई बदलोगे कैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं तुम्हारी कोई भूल नहीं भूल किसी और की है और जब तक और न बदल जाए तब तक तुम बदल नहीं सकते अब ये बहुत आश्चर्य की बात है और इससे मैं कहता हूँ कि धारणाएं अचेतन से काम करती फ्राइड चाहे कितना ही बचना चाहे यहूदी और ईसाई धारणाओं से वो उसके अचेतन में छिपी उसने कभी नहीं कहा कि अदम के पाप का फल हम भोग रहे हैं लेकिन उसने जो सिद्धांत बनाया उसका तार्किक निष्कर्ष यही होता है मार्क्स है जो कि अपने को बिल्कुल धर्म विरोधी समझता है ईसाइत का कट्टर दुश्मन समझता है लेकिन उसकी भी धारणा वही है कि जब भी कहीं कोई भूल है समाज जुम्मेवार है तुम नहीं कोई और जुम्मेवार है और जब तक समाज ना बदलेगा तब तक तुम ना बदल सकोगे और समाज कब बदलेगा तुम थोड़ी देर के लिए हो समाज कब बदलेगा और तुम अगर समाज की बदलने के लिए प्रतीक्षा किए तो तुम तो मिट्टी में मिल जाओगे समाज तो सदा रहेगा तुम आज हो कल नहीं होगे और समाज बदलेगा कब दस हजार साल का तो इतिहास हमारे सामने है समाज कभी बदला नहीं बदल के भी नहीं बदला बड़ी बड़ी बदलाहटें हो गई और समाज का मूल रूप वही का वही रहा समाज की बदलाहट तो ऐसे ही लगती है जैसे ऊपर ऊपर के रंग बदल जाते हैं और भीतर की आत्मा पर कोई स्पर्श नहीं होता गिरगिट जैसी है बदलाहट समाज की गिरगिट रंग बदलता रहता है लेकिन गिरगिट गिरगिट है भीतर वही रहता है बाहर के रंग बदल जाते समाज कब बदलेगा अंग्रेजी में एक शब्द है ओटोपिया ओटोपिया उस परिकल्पित समाज के लिए दिया गया नाम है जो कभी होगा जिसको गांधी रामराज्य कहते हैं टोपिया शब्द बड़ा मूल्यवान है वो जिस लैटिन मूल धातु से आता है उसका अर्थ होता है नोवेयर। ओटोपिया का मतलब होता है नोवेयर, जो कहीं है ही नहीं और न कहीं होगा सिर्फ ख्याल में रामराज्य का अर्थ होता है जो न था कभी न है और न कभी होगा कल्पना है तुम रामराज्य की प्रतीक्षा करोगे अपनी बदलाहट के लिए जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बदलोगे फिर तुम कभी ना बदल पाओगे फिर तो ये तरकीब हो गई आत्मा के रूपांतरण से बचने की न बदलेगा समाज न तुम्हें बदलने की जरूरत होगी ये तो तुम्हें बहाना मिल गया और बहाने तो तुम बहुत चाहते हो क्योंकि रूपांतरण कष्टप्रद रूपांतरण तपश्चर्या है यात्रा दुरूर है क्योंकि यात्रा पहाड़ की तरफ जाती वो ढलान की तरफ नहीं है ढलान की तरफ तरफ है वासनाओं में उतरने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता पानी जैसे नीचे की तरफ बहता है ऐसे तुम वासनाओं में बहते चले जाते हो जैसे एक पत्थर लुढ़कता है पहाड़ की शखर से और खाई की तरफ चला जाता है कुछ पत्थर को करना नहीं पड़ता जमीन का गुरुत्वाकर्षण ही सब कर देता है लेकिन पत्थर को चढ़ाना हो पहाड़ पर तब श्रमसाध्य हो जाता है शिखर पर पहुंचना हो तुम्हें जीवन के तो तपश्चर्या लेकिन ये बहाने कि जब पूरा समाज बदलेगा तभी तो तुम बदल सकोगे फिर तुम्हें कभी ना बदलने देंगे और ऐसा समाज कभी होने वाला नहीं है मान लें सिद्धांत तर्क के लिए कि ऐसा समाज किसी दिन हो जाएगा तो मैं तुमसे कहता हूं अगर ऐसा समाज हो गया और फिर तुम बदले तो वो बदलाहट दो कौड़ी की होगी पहली तो बात ऐसा समाज कभी होगा नहीं दूसरी बात अगर ऐसा समाज कभी हो और तब तुम बदलो तो तुम्हारी बदलाहट दो कौड़ी की होगी क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि समाज के कारण तुम बुरे थे अब समाज के कारण भले हो ना तुम अपने कारण बुरे थे ना अपने कारण भले हो इससे तुम्हारी आत्मा कैसे पैदा होगी सभी लोग अच्छे हैं इसलिए तुम अच्छे हो सभी लोग बुरे थे तुम भी बुरे थे तुम लोगों की छाया हो तुम्हारे पास आत्मा कैसे होगी तुम केवल लोगों की प्रतिगूंज हो तुम्हारे पास अपना स्वर कैसे होगा और आत्मा का अर्थ होता है तुम कुछ हो तुम्हारे भीतर कुछ सघन चेतना है और सघन चेतना का एक ही अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में भी तुम तुम ही रहोगे परिस्थिति तुम्हें न बदल सकेगी यही तो आत्मा का अर्थ है इसलिए मार्क्स फ्रायड आत्मक्रांति को भयानक रूप से हानि पहुंचाने वाले विचारक क्योंकि वो दूसरे पर दोष डाल देते और इसे कोई कभी नहीं सोचता कि तुम किसको दोषी ठहराओ समझो एक सात मंजिल मकान है और एक आदमी खिड़की से कूद के आत्महत्या कर लिया कौन दोषी है फ्राइड से पूछो वो बचपन में खोजेगा वो ये ना कहेगा इस आदमी ने आत्महत्या की वो खोजेगा बचपन में कोई बचपन का ड्रामा कोई बचपन की दुखद घटना इसे आत्मघाती बना दी वो बचपन में जाएगा और बचपन में वो माँ बाप की खोज करेगा फ्राइड के जो बहुत गहरे अनुयायी हैं उनमें एक है ओटो रैंक वो तो बचपन में नहीं जाता गर्भ की अवस्था तक जाता है कि गर्भ की अवस्था में कुछ घटा होगा माँ गिर पड़ी होगी चोट खा गई होगी दुखी हुई होगी संतप्त हुई होगी उसका घाव इस बच्चे पर रह गया अगर मार्क्स से पूछो तो वो कहेगा कोई आर्थिक सामाजिक गरीबी होगी दुकान का दिवाला निकलने के करीब है मार्क्स खोजेगा धन में फ्रायड खोजेगा अतीत स्मृतियों में लेकिन सीधा ये आदमी जिम्मेवार है कोई भी ना कहेगा और अगर हम इस तरह खोजने चले तो बड़ी कठिनाई होगी कौन जिम्मेवार है इसकी पत्नी जिम्मेवार है जो इसे घर में 24 घंटे कलह की अवस्था बनाए रखती या इसकी प्रेसी जिम्मेवार है जो इसे पत्नी से अलग करने की कोशिश के लिए 24 घंटे लड़ती रहती या इसका बेटा जिम्मेवार है जो कि शराबी हो गया है और उसके कारण ये पीड़ित तो और परेशान है या इसकी लड़की जिम्मेवार है यह हिंदू है और लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली जो इसके हृदय में छुरे के घाव की तरह चुप गया है या इसका धंधा जिम्मेवार है जो कि रोज गिरता जा रहा है और इसकी आर्थिक परिस्थिति उलसती जा रही है या वो आर्किटेक्ट जिम्मेवार है जिसने खिड़की ठीक इसकी कुर्सी के पीछे बनाई क्योंकि मनस्वित कहते हैं कि अगर खिड़की बहुत दूर होती उतने दूर चल के जाता उतनी देर में भी बदल सकता था भाव खिड़की बिल्कुल पीछे थी क्षण भर का मौका ना मिला भावा वेश पकड़ा मरने का और मौका मिल गया सीधी खिड़की थी कूद गया या वो मैनेजर जिम्मेवार है जिसने सातवीं मंजिल पे ऑफिस बनाने की जिदगी और पहली मंजिल पर बनाने को राजी ना हो या बिजली की कंपनी जिम्मेवार है कि जिसमें कंपनी ने बिजली अचानक बंद हो गई और इस आदमी का पंखा ना चला और वो पसीने से तरबतर हुआ और परेशान था और उस परेशानी के क्षण में ये आत्मघात पकड़ गया या वो मक्खी जो मेवार है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी उसके सिर को खाए जा रही थी जिसको वो भगाने की कोशिश कर रहा था भागने को वो राजी न थी मक्खी बड़ी ज़िद्दी होती है पिछले जन्मों में सभी मक्खियाँ हठी रही उनको जहां से भगा वहीं वापस लौट के आती मक्खी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया कौन जिम्मेवार है अगर खोज नहीं निकलोगे तो तुम पाओगे सारा संसार है सिर्फ इस आदमी को छोड़ के ये भी खूब खोज हुई लेकिन पश्चिम का पूरा जोर इस बात पर है कि दायित्व दूसरे का है क्योंकि पश्चिम में अहंकार को सबल करने की चेष्टा की गई पश्चिम का पूरा मनुष्य शास्त्र अहंकार को कैसे परिपक्व किया जाए इसकी चेष्टा है पश्चिम में मनुष्य कहता है अगर किसी का अहंकार परिपक्व ना हो तो वो ठीक से प्रौढ़ नहीं हुआ तो अहंकार परिपक्व होना चाहिए आक्रमक होना चाहिए और अहंकार के आक्रमण का यही अर्थ होता है कि सारी दुनिया जिम्मेवार है सिर्फ मुझे छोड़कर कुछ आश्चर्य नहीं है कि पश्चिम विक्षिप्त होता जा रहा है कुछ आश्चर्य नहीं है कि पश्चिम में सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई धन है वैभव है लेकिन आत्मक्रांति संभव नहीं हो पा रही एक पत्थर की तरह अटका है करीब आ गए हैं मंदिर के लेकिन द्वार बिल्कुल बंद मालूम पड़ता है दीवाल दिखाई पड़ती फ्राइड ने अपने मरने के पहले एक वक्तव्य दिया और उसने कहा कि मुझे इस बात की कोई भी आशा नहीं कि मनुष्य कभी भी सुखी हो सकेगा हो ही नहीं सकता क्योंकि कारण अनंत थे और जब तक सब कारण ठीक ना बैठ जाएं और सारा अस्तित्व ठीक ना हो जाए तब तक कोई आदमी सुखी कैसे हो सकता है किसी ने फ्राइड को पूछा कि जब कोई आदमी सुखी ही नहीं हो सकता तो तुम लोगों की चिकित्सा क्या करते हो तो उसने कहा हम इतना ही करते हैं कि लोग सामान्य रूप से दुखी रहें असामान्य रूप से दुखी ना हो जाएं बस इससे ज़्यादा हम कोई अपेक्षा नहीं करते सामान्य रूप से दुखी रहें असामान्य रूप से दुखी ना हो जाएं बस हम थोड़ा सा दुख कम कर सकते सुख की तो कोई संभावना नहीं और यहाँ पूर्व ने बिल्कुल उल्टी ही बात कही कि सुख तो दूर सुख का भी कोई मूल्य है आनंद की संभावना है आनंद का अर्थ है महासुख आनंद का अर्थ है ऐसा सुख जो शुरू तो होता है लेकिन अंत नहीं होता आनंद का अर्थ है ऐसा सुख जो शाश्वत है जिसकी फिर आहिरने सु वर्षा होती रहती है फिर कभी प्यासा नहीं होता कोई उसे पाकर एक दफा पी लिया जिसने आनंद का जल वो सदा के लिए तृप्त हो जाता है सदा सदा के लिए सुख तो क्षणंगुर है अभी है अभी खो जाएगा उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं पानी पर खींची गई लकीर है बनी भी नहीं कि मिट जाएगी और कितनी ही चेष्टा करो मिट ही जाएगी उसे बचाने का उपाय नहीं सुख का स्वभाव नहीं कि वो बचे यहां पूर्व में लोग हुए जिन्होंने कहा कि सुख की तो बात ही छोड़ो सुख तो दो कौड़ी का है हम आनंद का आश्वासन देते इस आश्वासन का आधार क्या है इस आश्वासन का आधार है कि तुम दूसरे पर दायित्व मत डालो जीवन की भूल चूक को जीवन के दुख पीड़ा को जीवन के संताप को किसी और के कंधे पर मत रखो तुमने रखा कि फिर तुम दुखी ही रह जाओगे क्योंकि उसी कोशिश में तुम्हारा अहंकार मजबूत होता जाएगा और सुख की छीनता होती जाएगी आनंद तो दूर सुख भी न पा सकोगे पूर्व ने ने कुछ और ही बात कही सारी स्थिति का दायित्व अपने ऊपर ले लो दायित्व लेते ही तुम्हारे भीतर आत्मा का जन्म शुरू हो जाता है किसी ने तुम्हें गाली दी निश्चित ही अगर उस आदमी ने गाली न दी होती तो तुम्हें क्रोध न आया होता ये सीधी साफ बात है तुम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे गीत गुनगुनाते क्रोध का सवाल ही न था तुम बड़े प्रसन्न थे पैरों में पुलक थी अभी सुबह था रात विश्राम करके ताजे थे स्नान करके घर से निकले थे गीत गुनगुना रहे थे एक आदमी ने गाली दे दी साफ है कि इस आदमी की गाली ने तुम्हें क्रोधित किया लेकिन नहीं जल्दी मत करना इतना साफ नहीं क्योंकि पूरब यह कहता है कि अगर क्रोध तुम्हारे भीतर ना होता तो इस आदमी की गाली निष्फल चली जाती ये गाली तो देता लेकिन तुम्हारे भीतर गाली कहीं छिद ना सकती थी इसका तीर आर पार निकल जाता तुम्हारे भीतर क्रोध न होता तो क्रोध ये आदमी पैदा नहीं कर सकता था इसलिए मूल कारण यह आदमी नहीं है निमित्त से ज्यादा नहीं है पश्चिम इसको कहता है मूल कारण पूर्व इसको कहता है निमित्त मात्र ऐसा ही समझो कि तुमने कुएं में बाल्टी डाली कुएं में पानी ही ना था अब तुम क्या करोगे थोड़ी देर खखोड़ोगे आवाज करोगे खींच के वापस अपने घाली बाल्टी लिए घर चले जाओगे तुम्हारे भीतर क्रोध ना हो किसी ने गाली की बाल्टी तुम्हारे भीतर डाली क्या भर लेगा क्या निकाल लेगा बाल्टी खाली लौट आएगी कुएं में पानी होता है तो बाल्टी पानी निकाल सकती है। इसलिए बाल्टी पानी निकालती ही यह सिर्फ निमित्त है कुएं में पानी होता है तो ही निकालती मूल कारण कुएं में पानी का होना है कितना ही तुम गीत गुनगुना रहे हो गीत ऊपर ऊपर नीचे क्रोध जल रहा है भबक रहा है जरा सी गाली बारूद मौजूद है कोई चिनगारी फेंक दे जरा सी बस विस्फोट हो जाता है चिन गारियों से विस्फोट नहीं होते जो बारूद तुम अपने भीतर लेके चलते हो उससे ही विस्फोट होते तुम बड़ी बारूद लिए चल रहे हो कारण वहां है तो जब कोई तुम्हें गाली दे तो दो उपाय हैं या तो तुम जिम्मेवार उसे समझो कि इस आदमी ने क्रोधित करवा दिया या तुम अपने को जिम्मेवार समझो कि मेरे भीतर क्रोध था इस आदमी की बड़ी कृपा कि गाली दे के भीतर का दर्शन करवा दिया तब तुम शत्रु को धन्यवाद दे सकोगे और जिस दिन तुम शत्रु को धन्यवाद दे सकोगे कि तुम्हारी बड़ी कृपा है मुझे तो पता ही नहीं था मैं गीत गुनगुना रहा था इस गीत की गुनगुनाहट में हम भूले ही रह जाते हैं तुमने भीतर की आग दिखा दी धन्यवाद जैसे ही तुम अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हो पहली दफे तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व का जन्म होता है तुम स्वतंत्र हुए तुमने यह कहा कि मैं कारण तुमने मालिकियत अपने हाथ में ले ली मालिक दूसरा न रहा इस बात को ठीक से समझ लेना जब भी तुम दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हो तुम दूसरे को मालिक बना रहे हो दूसरा गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते दूसरा स्वागत करता है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो दूसरा फूलमाला चढ़ाता है तो तुम्हारे आनंद का अंत नहीं और दूसरा जरा सा हंस देता है व्यंग में और तुम्हारे सब भवन गिर जाते तो दूसरा मालिक है फ्रायड और मार्क्स और वे सारे लोग जो कहते हैं दूसरा जिम्मेवार है वे तुम्हारी माल मालकीय छीने ले रहे हैं वे तुम्हें गुलाम बना रहे हैं फ्रायड और मार्क्स की सारी धारणा मनुष्य को गुलाम और गहरा गुलाम बनाएगी आत्मवान नहीं मालिकत तुम्हारे हाथ में होगी कैसे जब सब चीजों के लिए दूसरा जिम्मेवार है तो तुम कौन हो तुम तो लहरों पर हवा के झोंकों में भटकते हुए एक लकड़ी के टुकड़े हो जब लहर पूरब जाती तुम पूरब जाते हवा दक्षिण जाती तुम दक्षिण जाते हवा नहीं चलती तुम वहीं पड़े रह जाते जहां हवा छोड़ देती तुम कौन हो तुम्हारा होना कहां है तुम्हारे अस्तित्व की अभी पहली खबर भी तुम्हें नहीं मिली और तुम्हारी आत्मा ने मालिकियत का अभी तक कोई दावा नहीं किया कोई उद्घोषणा नहीं की जिस क्षण तुम कहते हो कि जिम्मेवार मैं हूं तो मालिक बनने शुरू हो गए तुम्हारे भीतर रूपांतरण शुरू हुआ अब न केवल सुख में न केवल दुख में हर हालत में कोई भी मनोदशा हो तुम ही अपने को कारण समझोगे उपनिषदों में ऋषि कहते हैं कि कोई अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता पत्नी के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है कोई पुत्रों को प्रेम नहीं करता पुत्रों के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है प्रेम हो घृणा हो सुख हो दुख हो क्रोध हो करुणा हो हर हालत में तुम अपने पर ही लौट आते हो ये पूरब की गहनतम खोज है तुमसे ही तुम्हारा प्रारंभ है और तुम पर ही तुम्हारा अंत है जिस दिन तुम ये जान लोगे पहचान लोगे और कोई कठिनाई नहीं है सारा जीवन इसका शास्त्र है थोड़ा पढ़ना सीखो थोड़े शब्दों के अर्थ सीखो थोड़े जीवन के संकेत को संकेत को पहचानो और तुम जान लोगे कि तुम ही मालिक हो फिर तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्रोधित होना हो क्रोधित हो जाना लेकिन जुम्मेवार दूसरे को भूल के मत ठहराना और तुम तुम पाओगे तुम क्रोधित भी नहीं हो सकते क्योंकि क्रोध तभी संभव है जब दूसरा जुम्मेवार तो क्रोध किस पे करना किस कारण करना धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वह से गिरने लगा तुम समझौता नहीं करते ना ही तुम किन्हीं शर्तों पर किसी तरह की शांति की व्यवस्था करते हो तुम बेसरत अपने मालिक हो जाते हो और दूसरे पर से सारी जिम्मेवारी हटा लेते हो तुम अपने संसार खुद हो जाते हो तुम्हारे जीवन में केंद्र का जन्म हो जाता है एक आधारभूत स्थिति तुम्हारे भीतर बनने लगती इसी आधारभूत स्थिति पर फिर तुम्हारे जीवन के सारे स्वर्ग का आरोहण जीवन के सारे संगीत का जन्म संभव हो पाता है मत ठहराओ किसी और को दोषी मत ठहराओ किसी और को उत्तरदायी सब तरफ से उत्तरदायित्व खींच लो अपने केंद्र स्वयं हो जाओ तब तुम्हारे जीवन में क्रांति संभव है इससे कम पे क्रांति ना होगी और तुमने और तरह के तो सब उपाय किए दूसरा गाली देता है तुम अपने को समझाते हो कि झगड़ा करना उचित नहीं असभ्य है शिष्टाचार के विपरीत है लेकिन ऊपर से चाहे तुम झगड़ा ना करो भीतर झगड़ा शुरू हो गया कोई अपमान करता है तुम सोचते हो गे छोड़ो भी कुत्ते भोंकते रहते हैं हाथी निकल जाता है ये तो अहंकार का विचार हुआ कुत्ते भोंकते रहते हैं हाथी निकल जाता है तुम हाथी हो बाकी लोग कुत्ते हैं ये कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं है ये तो बड़ा अहंकार हुआ और दोषी तो तुम ठहरा ही रहे हो अपने को समझा रहे हो कि दूसरे कुत्ते हैं तुम हाथी हो ऐसा संतोष पैदा कर रहे हो ये संतोष काफ़ी संतोष नहीं इस संतोष के भीतर असंतोष छिपा है जल्दी ही प्रकट हो जाएगा तुम ज्यादा देर शांत ना रह सकोगे यह शांति थेगड़े वाली शांति है यह थेगड़े छिपाना सकेंगे तुम्हारी अशांति को सच तो यह है और बुरी तरह प्रकट करेंगे ऐसा हुआ कि एक भीखमंगा एक घर के द्वार पर भीख मांग रहा था उसकी कमीज छपटी थी गृहिणी को दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हारी कमीज निकाल दो जब तक तुम भोजन करोगे तब तक मैं तुम्हारी कमीज सी दू फटी कमीज क्यों फटी कमीज पहने फिर रहे हो उस आदमी ने कहा कि नहीं क्षमा करें आपकी बड़ी कृपा लेकिन कमीज सीने को मैं न दे सकूँगा गृहिणी हैरान ही उसने कहा बात क्या है उस आदमी ने कहा कि थेगड़े से तो गरीबी बहुत जाहिर होती थेगड़े का तो मतलब है कि घर से ही फटी कमीज पहन के निकले फटी कमीज से तो इतना भी हो सकता है कि रास्ते में फट गई हो घर जाके बदल लेंगे फटी कमीज से पक्का नहीं लगता कि आदमी गरीब है फटी कमीज से देते लगता है कि रास्ते में फट गई हो कोई ब्रश की टहनी में उलझ गई हो घर लौट के बदल लेंगे लेकिन थेगड़ी लगी कमीज से तो गरीबी बिल्कुल जाहिर होती उसका मतलब घर से ही थेगड़ा लगा पहन के निकलें नहीं वो आदमी ने कहा गरीब हूं लेकिन इतना गरीब नहीं कि दुनिया में जाहिर करता फिरूं कि घर से ही थेगड़ी लगी कमीज को पहन कर निकले बुरा होना भी बेहतर है थेगड़े लगे भले होने से क्योंकि थेगड़ों के पीछे बुरा होना प्रकट हो रहा है बुरे आदमी में भी एक तरह की सच्चाई और प्रमाणिकता होती है जो थेगड़े लगे सज्जन में नहीं होती थेगड़े मत लगाना और तुमने सबने ये कोशिश की है क्योंकि वो आसान लगता है कमीज बदलना महंगा काम थेगड़ा लगाना बहुत आसान है क्रोध आता है तो लोग थेगड़े लगा लेते हैं मूल को बदलने की फिक्र ना करके समझा लेते हैं क्रोध कोई सज्जन का काम नहीं समझा लेते हैं कि क्रोध हमें करना नहीं कसम ले लेते हैं कि हम क्रोध ना करेंगे क्रोध करेंगे तो अपने को दंड देंगे उपवास रख लेंगे एक दिन का ये सब ठेकड़े लगाना है मंदिर में भीड़ के सामने कसम ले लेंगे कि अब से मैं क्रोध ना करूंगा ऐसे आदमियों को तुम गौर से देखो तो तुम तो कभी कभी क्रोध करते हो ऐसे आदमियों को तुम चौबीस घंटे हुए क्रोध में तपता हुआ पाओगे तुम्हारा तो कभी कभी विस्फोट होता है ऐसे आदमियों को तुम कभी क्रोध का विस्फोट ना देखोगे क्योंकि कसम ले ली लेकिन क्रोध इकट्ठा होता जाता है दर परत जमता जाता है परत परत जमता जाता है ऐसा आदमी क्रोधी हो जाता है क्रोध नहीं करता उसके होने का ढंग ही क्रोध हो जाता है वो तुमसे भी ज़्यादा जलता है उसने थेगड़ा लगाने की कोशिश की हमेशा स्मरण रखो जीवन को बदलना हो तो पत्तों को मत काटो शाखाओं से मत उलझो जड़ की तरफ जाओ जड़ कहाँ है जड़ यहां है दूसरे को दोषी ठहराना जड़ उसकी आड़ में तुम्हारा अहंकार खड़ा होता है बस फिर जाल शुरू हो गया फिर अहंकार और भी दूसरे को दोषी ठहराएगा जितना दूसरे को दोषी ठहराएगा उतना अहंकार बड़ा होता जाएगा अब तुम एक ऐसे उपद्रव में पड़े जिससे बाहर आना मुश्किल मालूम होगा लेकिन मुश्किल नहीं है समझ के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ना समझ के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ना समझ पत्तियाँ काटने लगेगा अहंकार की जड़ तो ना गिराएगा अहंकार को सजाने में लग जाएगा कहेगा हाथी कुत्ते भोंकते रहते हैं तुम्हारे नीति के बहुत से वचन सिवाय अहंकार के अलंकरण के और कुछ भी नहीं तुम्हारे हितोपदेशों में सिवाय अहंकार को सजाने के और कुछ भी नहीं छोटे छोटे बच्चों को तुम अहंकार देते हो छोटे छोटे बच्चों से तुम कहते हो कि देखो इस तरह झगड़ना ठीक नहीं तुम कुलीन हो याद रखो किस स्कूल में पैदा हुए हाथियों के कुल में पैदा हुए और कुत्तों के भोंक में से नाराज हो रहे हो छोटे छोटे बच्चों को तुम अहंकार दे रहे हो कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है कि तुम क्रोध करो तुम जड़ नहीं काट रहे तुम जड़ को बढ़ा रहे हो पानी दे रहे हो तुम बच्चे से कह रहे हो तुम्हारे योग्य नहीं तुम बच्चे को कह रहे हो तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है तुम ऐसे बड़े कुल में पैदा हुए देखो तुम्हारे पिता उनके पिता कभी क्रोध नहीं किए और तुम क्रोध कर रहे हो तुम बच्चे को अहंकार दे रहे हो और अहंकार जड़ है सारे उपद्रवों की और तुम सोचते हो कि तुम उपद्रवों से बचा रहे हो बच्चे को लेकिन सारा जीवन ऐसा चल रहा है इसलिए तो सारा जीवन एक कलह हो गया है वहाँ शांति नहीं है और अगर कभी शांति होती भी तो बस थेगड़े वाली शांति होती भीतर कुछ और ही छिपा होता है ऊपर ऊपर थेगड़े तुम गौर से देखोगे तो अपने को पाओगे कि तुम भिखारी की गुदड़ी जैसे हो जिसमें थेगड़े ही थेगड़े लगे तुम्हारे भीतर कुछ भी साबित नहीं छेद और थेगड़े इससे तुम आत्मवान कैसे बनोगे के सूत्र को समझने की कोशिश करो भारी वेर में सुलह के बाद भी थोड़ा बैर शेष रह जाता है पैचिंग अप ए ग्रेट हेटरेड ए शॉर्ट लूबरेड बिहाइंड अगर घृणा में तुमने थेगड़े लगाए तो कुछ ना कुछ घृणा पीछे शेष रह जाएगी रह जाएगी थेगड़े में छिप जाएगा फटा हुआ कपड़ा मिट तो ना जाएगा